पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे ओम बम ओपपा प्रागच्छ सदनम बार्जाव इन्द्राया विश्वे देवेभ्यः अर्थात हे अग्निदेव आप तन के रक्षक हैं आप ऋत को अच्छी जुहवा से सींचते हैं आप बुद्धि और मन से यज्ञ की बढ़ोतरी करते हैं आप हमारे यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाने की कृपा कीजिए हे अग्निदेव आप प्रशंसित हैं हम आपकी महिमा गाते हैं आप श्रेष्ठ यज्ञ कर्म वाले हैं आप पवित्र हैं आप बुद्धिमान हैं हम दोनों हव्यों से आपका गुणगान करते हैं हे अग्निदेव आप देवताओं को बुलाने वाले हैं आप प्रार्थनीय हैं आप वंदनीय हैं आप वसुओं जैसे स्नेहील हैं आप आइए आप देवताओं के होता हैं हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं हे कुसाएं प्राचीन हैं पृथ्वी की प्रदेशाओं में फैली हुई हैं आदित्य देवता के विराजमान होने के लिए इन कुसाओं को फैलाया जाता है उसाए बिछाकर सुख से बैठ जा सकता है अथवा सुख से बैठा जा सकता है जैसे स्त्रियां रंगार करके पति को थकान सेहित करती हैं वैसे ही दिव्य द्वार वाले विशाल देवियां देवताओं के लिए सुगमता से प्रयास करने वाली हों यज्ञ में उषा और रात्रि देवी भली भांति सुशोभित होने की कृपा करें दोनों देवियां दिव्य कार्य करने वाले हैं विशाल हैं आभूषणों से युक्त हैं काफी रंग की हैं दोनों देवियां भली भांति प्रतिष्ठित होने की कृपा करें भगवती स्तुति कहती हैं हरि ओम मम देव योतार प्रथमा सुवाचामी तानह प्रयतोम बेतत्तु कारु प्राचीनम ज्योतिहि अर्थात विराट यज्ञ ने दो दिव्य होता है वे श्रेष्ठ वाणी बोलने वाले हैं वे पूर्व दिशा से निकलने वाले हैं सूर्य की किरणों से यज्ञ करते हैं वे मन से यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं हमारे यज्ञ में भारती देवी ईडा देवी और सरस्वती देवी पधारने की कृपा करें तीनों देवियां मनोजस्य को चेतना की कृपा करें तीनों देवियां कुश के आसन पर विराजने की कृपा करें ए यज्ञकर्ता विद्वान आज आप कष्टादेव की पूजा करें जो स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक आदि सभी लोगों की रचना करते हैं हे यजमानो आप देवताओं को पाति प्रदान कीजिए आप देवताओं की आवत्तियों को मादवर घी से सींचिए वनस्पति देव समिता देव और अग्नि इन हव्यों को ग्रहण करने की कृपा करें हे Agne आप उत्पन्न होते ही देवताओं का नेतृत्व करते हैं आप देवताओं का आवाहन करते हैं आप पूर्व दिशा में ज्योति स्वरूप स्थित हैं देवगण आपके मुख में स्वाहाकार रूप से समर्पित आहुति ग्रहण करते हैं हे Agne आप अज्ञानी को ज्ञानी बनाते हैं आप अरूप को सुंदर रूप प्रदान करते हैं आप उषा देव के साथ उत्पन्न होते हैं युद्ध के लिए जाते हुए कवच धारे बादल के भांति शोभित होते हैं वीर घायल हुए बिना जीते यहां आपकी कवच की महिमा आपकी रक्षा करने की कृपा करें धनु से हम गायों को जीते धनु से हम युद्धों में जीते धनुष से हम सदा मार्ग में जीते धनुष शस्त्रों काabra करने वाला हो धनुष से हमारे सारी प्रदेशों को जीतें धनुष की प्रत्यंचा को योद्धा कांत तक खींचता है उस समय ऐसा लगता है जैसे योद्धा उसका मित्र है वह उसके कान में कुछ कहना चाहता है वह प्रत्यंचा युद्ध में विजय दिलाने वाली है वह वा प्रत्यंचा धनुष पर चढ़कर अत्यंत आवाज करती है बाण उसका मित्र है वह उससे ही मिलती है जैसे मां बैठे को गोद में लेती है वैसे ही प्रत्यंचा बाण को धारण करती है यह प्रत्यंचा असमान मन वाली स्त्री जैसा आचरण करती है यह डोरी सत्रों का संहार करे यह डोरी फड़ पढ़ाती हुई हमें त्रंकाय विनाश करने की कृपा करे यह तरकस भवताओं का पिता है भव से इसके पुत्र हैं इसके संरक्षण में रहते हैं तरकस पीठ पर बनता है यह सेना के सभी योद्धाओं पर विजय पाता है रथ पर बैठा हुआ अच्छा सारथी जहां-जहां चलता है जाता है वहां-वहां अश्वों को ले जाता है उनकी लगाम की भी प्रशंसा की जानी चाहिए वे अश्व मन को अपने नियंत्रण में रखती हैं जहां चाहती हैं वहीं उन्हें लेकर जाती हैं अश्वों के लगाम जिनके हाथ में है वे लोग तीव्र घोष करते हैं अश्व रथ के साथ जाते हैं वे अपने पैरों से शत्रुओं को रौंदे आंसों शत्रुओं का नाश करते हैं रथ वाहन निष्ठा नाम है जहां आयुध रखे हैं जहां कवच रखे हैं अच्छे मन वाले होते हुए हम सभी इस रथ में बैठे हमारे रथ सदन में रहने वाले पालक आयुधारी हैं संरक्षी हैं सहनरसीर हैं शक्तिमान हैं गंभीर हैं अच्छी सेना से संपन्न हैं अतीव बलशाली हैं संकल्पशील हैं सत्रों का मुकाबला करने वाले हैं ब्राह्मण गण हमारी रक्षा करें पितर गण हमारी रक्षा करें सोम रस पीने वाले हमारी रक्षा करें कल्याण कार्य देव हमारी रक्षा करें स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक हमें पापों से रोकें भूखा देव हमारी रक्षा करें हमारे अवरोधों को दूर करें पापों को हमसे दूर करें कोई पापी हम पर शासन न कर पाए बाण अच्छा पंख धारता है इसके नाम शत्रुओं को ढूंढ लेते हैं यह शत्रुओं पर गिरता है जहां कहीं शत्रु जाते हैं वहां यह शत्रुओं पर गिरता है बाण हमारे लिए अहानिकार हो हमारे लिए कल्याणकारी हो हे बाण आप सरल रहिए आप हम पर मत गिरिए हमारे तन पर पत्थर की तरह सक्त हो जाइए हम देव हमारी ओर से आदित्य देव को प्रसन्न करने की कृपा करें हे अश्व प्रेरक चाबुक आप अश्वों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं घोड़े सवार घोड़ी के उभरे अंग पर चोट लगते हैं तो उनके गुट्टों पर चाबुक चलते हुए चाबुक अश्वों को प्रेरित करने की प्रेरणा करता है सर्व की तरह भाव से लिपटना है प्रतिज्ञा से के प्रहार को हटाता है विद्वान वीर पुरुष सबकी ओर से रक्षित होता है रथ वनस्पति से बना हुआ है वह हमारा मित्र हो सुवीर इसके द्वारा युद्ध में पार पाए हम गायों से जुड़े रहें हम वीरता पूर्वक स्थित रहें वीर सभी को जीत सके हे पुरोहितों आप स्वर्ग और पृथ्वी के तेज को सर्वत्र फैलाइए वनस्पति से उगे हुए आप्त को धारण कीजिए हे रातो आप दिव्य हैं आप इंद्र के वज्र जैसे हैं आप مردों की सेवा जैसे हैं हे दुंदवी आप पृथ्वी को गुंजाइए आप स्वर्ग लोक को गुंजाइए आपको पूरा जगत जान सके पूरा जगत मान सके हे दुंदवी आपकी आवाज सुनकर ही सत प्रकंदन करने लगे आप हमें तेजस्वी बनाइए आप हमें पापों से दूर कीजिए आप इंद्रदेव की मुट्ठी जैसे मजबूत होइए हमारे सेना के पास जो शत्रु आए आप पूरी तरह उनका नाश कर दीजिए हे इंद्रदेव हमारे हाथों की विजय पताका फहराए हम दुंद भी बजाते हुए लौटें हमारे समर्पित योद्धा अश्वों को घूमते हुए हमारे रथ ही जोते हमारे लोग जीतें काले गर्दन वाला पशु अग्नि से संबंधित है मेसी सरस्वती देवी से संबंधित है भोरे रंग का पशु सोम से संबंधित है श्याम रंग का पूखा देव से संबंधित है काले पीठ वाला पशु बृहस्पति देव से संबंधित है शिल्प भाव से देवों से संबंधित हैं लाल रंग का पशु इंद्र देव से संबंधित है चितकबरे पशु वरुण देव से संबंधित हैं बलवान पशु इन्द्र और अग्नि से संबंधित हैं नीचे सफेद रंग वाले सूर्य देव से संबंधित हैं एक पैर सफेद और शेष काले अंगों वाले वेगसीर पशु वरुण देव से संबंधित हैं लाल चिन्ह वाले अभ्रसव ज्वाला वाले अग्नि से संबंधित हैं नीचे स्थान में सफेद रंग वाले दो पशु सविता देव से संबंधित हैं चांदी जैसे रंग के नाभि वाले दो पशु खादेव से संबंधित हैं ऊपर पीले रंग के सींग वाले दो पशु विश्वव संबंधित हैं चित कबरा पशु मरुद देव से संबंधित है